ओम। ओम। ओम। ओम। ओम। सहना बवत सहनोपुन सह बीज कर्वा वह तेजस्वीनावधी तमस्तु म विषा वह शांति शांति शांति वेदारण्यक उपनिषद की दसवीं कक्षा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 यत यत सप्ता मेधया तपसा अजनयत पिता पिता ने ये पिता है कौन जगत पिता परमात्मा उसने सप्त अन्नानी सात प्रकार के अन्नों को मेधया तपसा अजनयत मेधा तप से उत्पन्न किया मेधा बुद्धि को कहते हैं ज्ञान का प्रतीक है और तप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 समाप्त हुए क्या कोई अन्न हमारे बनते ही रहते हैं तो अकस्मातानी न क्षीयते अद्यमानी सर्वदा हमेशा खाए जाते हुए भी यह अन्न समाप्त क्यों नहीं हो जाते हैं? यो वा एताम अक्षितिम बेद सो अन्नम अति प्रतीकन जो इस अक्षति को जान लेता है अभी अक्षिति कोई नई चीज आ गई अक्षिति क्या है जो इस अक्षिति को जान लेता है सो अन्नम अति प्रतीकना वो अन्न को प्रतीक से खाता है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 सात अन्न क्या है और इसमें जो वचन आए हैं इनको ये खोल के बताएंगे तो दूसरा दूसरी कंडी का देखिए, देखिये तो पिछले वाले को उद्धत कर रहे हैं यथ सप्ता मेधाया तपसा अजनयत पिता जो पीछे कहा गया था सात अन्नों को मेधा तप से पिता ने उत्पन्न किया मेधया ही तपसा अजनयत पिता मेधा से ही मेधा और तप से ही पिता ने उसको बनाया एकम साधारणम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 साधारण है ये इस पर एक का अधिकार नहीं है इसलिए सबको मेरे को केवल आगो भवती केवल आदि वाली बात है मोगमन्नम विन्दते विंदते अप्रचेता ये न जानने वाला व्यर्थी अन्न को खा कारण सत्यम रवीमी वधयित इत सतस्य मैं ठीक कह रहा हूं ये उसका वध कर देगा सत्यम सत्य का मतलब मोघमनम विन्दते अप्रचे सत्यं ब्रवीमि में सत्य शब्द सत्य तो धर्म सत्य कहते हुए कहते हैं ये धर्म को बोल रहा है धर्म को कहते हुए कहेंगे सत्य को बोलता है पीछे जो आया था सत्यं ब्रवीमि में मैं सत्य कह रहा हूं मैं धर्म पूर्वक कह रहा हूं यही धर्म है वध इत वो उसका नाश कर देगा केवल आगो भगवती केवल आदि तो जो इस साधारण अन्न को अकेला खाता है वो पाप का भागी बनता है ये पहला अन्न हो गया बता दिया उपदेश भी आ गया आगे द्वे देवान अभाजयत इति और देवताओं को दो अन्न विभाजित किए वो कौन से थे तो कहा हुतम च प्रहुतम च एक तो हुत और एक प्राहुत, ये दो तरह के जो अन्न दिए गए वो देवताओं के लिए थे तस्मात देवेभ्यो जुगवती च प्रजुगति तो देवताओं के लिए होम करता है और प्रकर्ष रूप से देता है और अधिक देता है ये दो प्रकार के अन्न देवताओं के लिए एक मत है और प्रयुगवती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 करने का जिसका शील हो तो तील अर्थ में ले लेंगे हालांकि वहां यज्ञ धातु नहीं लिखी हुई है उसमें प्रत्यय के अंदर लेकिन फिर भी हम उसके साथ उसको जो लेते हैं या फिर हम करते हैं इसमें यंग लुगंत में तो बनता है या यजू या यजू तो बनता है बार बार यजन करने वाला याजु या कह शब्द है तस्वान इष्टी या जु उसे कहते हैं जिसमें कामना पूर्वक को यज्ञ किया जाता है कामना करके जो किया जाता है उसको इष्टि बोलते हैं मेरे को इस कामना के लिए है स्वर्ग काम हो यह जेता ग्राम काम हो यह जेता इत्यादि पुत्र पुत्रष्टि है राज राजसूय है ये सब विभिन्न कामनाओं को लेकर के जो किए जाते हैं वो इष्टि कहलाते हैं इष्टियां होती हैं वो तो कहा तस्मात न, ना इष्टि याजुक इष्टि याजुक न बने अपनी कामना को लेकर यजन न करें अपनी कामना को लेकर यजन करेगा तो वो देवताओं को नहीं गया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 लेके जाते हैं ना कुछ अपने हिसाब से कोई फल ले जाएगा कोई मिठाई ले जाएगा कोई च्यन ले जाएगा कोई और कोई चीज लेके जाएगा भेंट लेके जाएगा तो पहले उसको देते हैं तो क्या कर रहे हैं दे रहे हैं ना त्याग कर रहे हैं अपने सत्व का त्याग करते हैं लेकिन लेने वाला भी जानता है कि दे क्यों रहा है वैसे तो कई जने क्योंकि स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ दे रहा है तो वह पहले से ही समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ अब ये मांगने के लिए आया है ये दे नहीं रहा है उसको दिखाई दे जाता है ये देने के लिए नहीं आया है ये लेने के लिए आया है तो उंगली पकड़वा रहा है अभी दे रहा है ये तो दाना डाल रहा है चुहारा जैसे वो इतना सा डालता है ना तो मछलियां सोचें कि हाँ ये कुछ देने के लिए आया है कुछ दे दिया है इसने परोपकारी है वो मछली को लेने के लिए आया है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 तो इष्टि याजुक नहीं होना चाहिए वो फिर देव याजी नहीं हो पाएगा देवताओं को नहीं देगा तस्मा इष्टि याजुक आगे पशु प्राय पशुओं के लिए भी एक अन्न दिया उसने वो अन्न कौन सा था बोले पया दूध था दूध भी एक अन्न है अलग तरह का अन्न है, है। पय का कुछ लोग जल भी लेते हैं अर्थ यहाँ पर दोनों जगह घटाते हैं तो पशुभ्य एकम प्राय ये तत्पय तो पयो ही एव अग्रे मनुष्या पशुश्च उपजीवन्ति मनुष्य हों चाहे पशु हों वैसे मनुष्य भी पशु ही है लेकिन थोड़ा अलग कर दिया बचा लिया तो वो प्रारंभ में इसी दूध पे ही तो जीते उपजीवन्ति जब जन्म लेते हैं तो उसी पे जीते तस्मात तस्मात्मारम जातम धृतम वग्रे प्रति लेती इसलिए जो कुमार होता है नया नया बच्चा पैदा होता है उसको घी चटाते हैं शायद भी चटाते हैं वो भी है प्रक्रिया घी भी उसके चटाया जाता है घी तो घी कहां से आता है पह ही आता है उसका भोजन है उसको प्रारंभ में दिया जा सकता है उसके लिए पयो अग्रे मनुष्य ये हो गया तस्मात कुमारम जातम गृतम वा एवा अग्रे प्रति लेहयंती एक तो ये और दूसरा कहा स्तनम व अनुधापयंती अथवा उसको स्तन पिलाते हैं यानी दूध पिलाते हैं अपनी अपनी माँ का दूध पीते हैं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 तो उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है ये जो कहा गया था ये किसके संदर्भ में था वो पय के संदर्भ में था इसलिए कहा पयसी ही इधम सर्वम प्रतिष्ठित हम य प्राणी थी यच्च ना थी तस्वीन मतलब पयसी उसी में सब कुछ निर्भर सब कुछ उसी पे प्रतिष्ठित है कौन जो प्राण को ले रहा है और जो प्राण को नहीं भी ले रहा है अब इसका अर्थ कह लेंगे कि दूध सबके लिए कैसे दूध सबके लिए कैसे जो प्राण नहीं ले रहा है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 उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है यच्च प्राणी थी यज्च न तद यद इदम आहू जो ऐसा लोग कहते हैं संवत्सरम पैसा जुग्वत अप जयति इति एक वर्ष तक जो दूध से होम करता है वो पुनर् अपमृत्युम जयति अपमृत्यु को जीत लेता है इसको तो अपको जयति के साथ ना जोड़ के मृत्यु के साथ जोड़ना ज्यादा संगत है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 जीत लेता है यानी वो स्वस्थ हो जाता है रोग उसके दूर हो जाते हैं केवल दूध पहने दुग्ध कल्प कर रहे हैं रोगों में किए जाते हैं। ऐसा जो कर रहा है तो ये एक वचन कहा जाता है उसका ये निषेध कर रहे हैं तो न तथा विद्यात ऐसा ना समझे कि एक साल लेंगे तो अब मृत्यु से बचेंगे क्या कह रहे यद हरेव जो होती तदह पुनर मृत्युम अपजये जिस क्षण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 कस्मातानी न क्षीयंते अद्य पीछे कहा गया था प्रथम कंडिका मैं कि ये नष्ट क्यों नहीं होते हैं छीन क्यों नहीं होते हैं खाए जाते हुए भी तो कहा पुरुषो कस्मात तानी न क्षीयंत अध्यमानी सर्वदा इति तो आगे कहते हैं पुरुषो व अक्षिति अक्षिति शब्द जो है वो पुरुष के लिए आया है यहां पर स ही इदम अन्नम पुन पुनर्जन थे पीछे वहां पर ये आया था ना यो वही अक्षतिम बेद जो अक्षति को जानता है उसका भी साथ में प्रयोग करते हुए कहा कि अक्षति कौन है पुरुषो वा अक्षति ये जो पुरुष परमात्मा है ये अक्षति है और स ही इदम अन्नम पुनर् पुनर्जयती वो ही पुनः पुनः इन अन्नों को उत्पन्न करता रहता है हम खाते रहते हैं वो फिर फिर उत्पन्न करता रहता है होते ही रहते हैं होते ही रहते हैं अभी तो हम जैसे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 युवा एतम अक्षितिम वेद सो अन्नम अति प्रतीक है तो जो इस अक्षति को जान लेता है यानी इस परमात्मा को जान लेता है कि किन नहीं होने देता है भोग्य पदार्थों को या नष्ट नहीं होने देता है आते ही रहते हैं तो युवा अक्षतिम वेद इति पुरुषो वा अक्षिति पुरुष वो अक्षति है आगे कहा स ही इदम अन्नम दिया जनएते वो ही अक्षति परमात्मा इस अन्न को धिया दिया जनएते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 सो अन्नम अति प्रतीक है ना वो प्रतीक रूप में अन्न को लेने लगता है <coughs> तो ये प्रतीक क्या है तो कहते हैं मुखम प्रतीकम मुख ही प्रतीक है मुख है हमारा ये प्रतीक पीछे कहा गया था सो अन्नमति प्रतीक है ना वो प्रतीक से अन्न को खाता है <coughs> <coughs>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 और जो ऐसा करता है सदेवान अपिगच्छति वो देवताओं को भी प्राप्त करता है स सऊर्जा उपजीवति वो ऊर्जा को बल को प्राप्त करता है उसका सेवन करता है इति प्रशंसा ये जो अंतिम वाक्य था स अपिगच्छति स गच्छति उपगच्छति उपजीवति उपजीवती ये प्रशंसा की जा रही है प्रशस्ति मात्र है, अर्थवाद है ये इससे इसके इसकी प्रशंसा की जा रही है कि ऐसा करना अच्छा है अर्थवाद बहुत अलग अलग ढंग से कहा जाता है तो ये उसके लिए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 बोले मनोवाचम प्राण तानी आत्मने ने मन वाणी और प्राण इनको आत्मा के लिए किया ये भी तीन अन्न है मन भी एक अन्न है वाणी भी एक अन्न है और प्राण भी एक अन्न है ये तीन अन्न उसने आत्मा के लिए किए बाकी अन्न किसके लिए थे एक तरह से शरीर के लिए थे अब ये शरीर से अतिरिक्त आत्मा आत्मा का मतलब शरीर भी लिया जाता है लेकिन ये आत्मा लिए के लिए अलग तरह के अन्न है तानी अत्र तानी नहीं हा तानी कुरुता अन्यत्रकुरुता यहां तक हो गया अन्यत्र मना अभुवम न अदर्शम इसीलिए कहते हैं कि मैं मेरा मन दूसरी तरफ था इसलिए मैं देख नहीं पाया अन्यत्र मना अभुवम मैं अन्य मनस को गया था दूसरी तरफ मेरा मन चला गया था इसलिए मैं देख नहीं पाया ये कथन होता है अन्यत्र मना अभुवम न अश्रोषम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 लेकिन फिर भी अगर हम कुल मिलाकर के देखेंगे कि हम केवल भावों से संकेतों से कहना चाहेंगे तो इतनी बातें नहीं कह सकते वाणी से तो हम कह सकते हैं तो ऐसा ही अंतम आयता, ऐसा ही न लेकिन इसको कोई अंत, इसके अंत को किसी ने नहीं पाया है आगे प्राणो अपानो व्याना, उदान समानो अना। इत सर्वम प्राण एवं ये जो नाम गिना प्राण अपान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 पिंड में देखा ब्रह्मांड में भी देखते हैं तो त्रयो लोका एते ये जो तीन लोक हैं ये भी यही है जैसे तीन लोगों की महत्ता है तो तीन लोग क्या हैं तो लेक लोको वाणी क्या है ये लोक है यानी पृथ्वी है जैसे कि वाहक है मनो अंतरिक्ष लोक मन कैसे है जैसे कि अंतरिक्ष लोक है और प्राणो असू प्राण क्या है वह वाला लोग द्वलोक है तीनों लोकों से इसकी तुलना कर दी और आप कई तरह से किया आगे त्रयो वेदा अतएव ये जो तीन वेद है वो भी इसी से है कैसे हैं तो वाघ एव वा ऋग्वेदो ऋग्वेद वाणी की तरह से मनो यजुर्वेद यजुर्वेद मन की तरह से और प्राण है सामवेद सामवेद प्राण की तरह से तो ये तीन वेद जो हैं चार वेद का उल्लेख आता ही है तो ये इनकी रचना की दृष्टि से कहा जाता है ऋग्वेद मतलब जहां अर्थवशात पाद व्यवस्था होती है यजुर्वेद जहां पर यजुर्वेद तो शेष है और जहां गीति होती है वो शाम है और जो बचे हुए हैं वो यजु कहलाते इस दृष्टि से ये तीन वेदों का कथन है आगे देवा पितरो मनुष्य एते देव मनुष्य और पितर भी यही है किस ढंग से कहा तो लेव देवा वाणी है वो देव है मन पितर है मन पितर है और प्राणो मनुष्य मनुष्य प्राण है इस तरह भी भजन कर दिया और आगे कर रहे पिता माता प्रजा एते पिता माता और प्रजा नहीं पिता माता और प्रजा मतलब तो संतान ये भी यही है कैसे तो मन पिता मन पिता है वांग माता वाणी माता है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 जो जानने योग्य है और जिसको हम भविष्य के अंदर जानेंगे वह है। और अविज्ञातम जो हमने नहीं जाना है वह है। यह जो नहीं जाना जा सकता वह है। वो भी ये तीन ही हैं कैसे तो एक एक को लेके कहना है यत्किंच विज्ञातम वाचस् रूपम जो कुछ जाना गया है वो वाणी का रूप है क्योंकि तो वाणी होती है वो प्रकट कर देती है प्रकाशित करती है वाणी से बोलते ही तो पता लग जाता है तो वो तो विज्ञात है जो जितना भी विज्ञात है वो वाणी के रूप में है उसको वाणी कह देता है प्रकाशित है वो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 तो प्राण एनम अवती। तो आज का जो पाठ हुआ इसमें किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो बोलिए अन्न का प्रयोग अब जो पीछे पहली इन्होंने शुरुआत की थी कि सात प्रकार के अन्न हैं। ये सात प्रकार के अन्न हैं। हमारे लिए ये सात प्रकार के अन्न हैं। और कौन सा अन्न हमारे लिए साधारण है कौन से देवताओं के लिए है कौन से आत्माओं के लिए है ये सारा का सारा इसके अंदर बताया गया है ठीक हाँ तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए बली। तो लोग की दृष्टि से इनको जहाँ संगति लगानी थी लोकों का वर्णन तो ऐसे ही करेंगे ना पहले पृथ्वी पृथ्वीलोक फिर अंतरिक्ष लोक फिर द्व्यूलोक या तो ऊपर से चलेंगे तो द्व्यूलोक अंतरिक्ष लोक पृथ्वीलोक लोगों को तो उसी क्रम से करना पड़ेगा तो लोगों को लिया और उनकी जिस लोक की जिसके साथ में संगति थी उसको जोड़ दिया वो आगे हो गया ऐसे ही इसी तरह से ये वेद के लिए भी है इस तरह। वाक मन और प्राण आगे तो वही चल रहा है वाक मन और प्राण इसी क्रम से चल रहा है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 उद्भूत अनुद्वूत जो है उन सबको जो ले लेता है वहां एक अलग शक्ति सामर्थ्य है लेकिन सामान्य रूप से हम, हम अपनी विचारधारा को जब भी देखें तो एक साथ कुछ विचार आए हों हमारे को अचानक बातें सूझ गई हों तो उसमें क्रम तो रहता ही है आगे पीछे तो थोड़े रहते ही है तेजी से आ जाता है तीव्र तो है ही इसलिए हमें लगता ही है कि एक साथ बहुत सारे कार्य हो गए तो यहां ये केवल मन की महत्ता बताना चाह रहे हैं कि आत्मा को जो चीज प्राप्त हो रही है वो तो मन से ही प्राप्त हो रही है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 सामान्य रूप से जो है विशेष स्थिति को छोड़ दीजिए तो सामान्य रूप से तो अंदर के लिए भी है कुछ ठीक तो है वो एक अर्थ है उसका क्रमशः मतलब एक एक करके और अक्रमशः का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 कपड़े भी खराब मुख भी खराब तो वो तो स्वयं स्वयं खा रहे थे तो बस ये देव, देवतपुर की जो यहां सारी बात कही गई अन्न की कि वो अकेले नहीं खाता है वो दूसरों को भी देता है अपने आसपास वालों को भी करके परिवार आदे उसको देते हुए और करता है और अन्न का इतना महत्व रह जाता है वैसे तो अन्न थोड़ा सा होता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती लेकिन फिर भी अगर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 ओ, ओ, ओ, कुछ आधारण किया